आइए कार्यक्रम हवा महल हवा महल कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए झलकी श्री क ख ग लेखिका मनोरमा भटनागर निर्देशक वीपी दीक्षित बटुक अरे, अरे देखो तो छोटे बाबू कैसी फुर्ती से चला रहा है ये त्रिलोक सिंह अजीब काहे का त्रिलोक सिंह इसे तो परलोक सिंह कहो परलोक सिंह ससुर जब आता है किसी की मौत का परवाना लेके आता है तुम ठीक कहते हो भाई पता नहीं कब किसका टिकट काट दी मेरा तो दिल धड़क रहा है जी मैंने कहा छोटे बाबू आपको साफ बुला रहा है जी देख बे, खबरदार जो मुझे जनाने नाम से पुकारा जी मेरा छोटा सा नाम लेने में तेरी जुबान में क्या छाले पड़ते हैं? <laughs> हजी नाराज क्यों होते हो कह जी। हाँ। चलो साफ बुला रहे हैं। खैर तो है चल कर देखता हूं <laughs> गुड मॉर्निंग सर आपने मुझे बुलाया सर। ओ, तो आप ही है संबोधन करने का कष्ट ना करें। मुझे तो सारा दफ्तर मेरे शॉर्ट हैंड नाम से ए, मेरा मतलब है मेरे संक्षिप्त नाम से को, को, को से है सर। कै ग बैठिए जैसे कि मैंने आपके बारे में सुना था बहुत ही दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं आप जी जी क्या आपने मेरे बारे में कुछ घबराइए नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं आपने किया लंबे लंबे नाम मुझे भी कुछ जगते नहीं सर सर तो आप भी मुझसे सहमत हैं इस कंप्यूटर एज में भला आप ही बताइए किसके पास इतना समय है कि छियों के नाम ले? अब देखिए ना सर अपने वो जो ब्रांच मैनेजर साहब है ना कृष्ण कुमार करुणाकर कोट रतन भालचंद कभी किसी ने हिसाब लगाया कि नामों को लिखने में कितनी स्याही खराब होती है कितना कागज घिसता है कितनी निबे बर्बाद होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिमाग की कोशिकाओं को कितनी मेहनत करनी पड़ती है उन्हें याद करने में सर आप ही बताइए जब सात दिनों में चांद पर पहुंचा जा सकता है तो नाम पुकारने में ढाई मिनट बर्बाद कर देना अकल जी हाँ जी हाँ। इस जमाने में तो इंसान के पास सिर्फ कारामत कामों के लिए ही वक्त है सर आप मेरी राय से इतफाक करते हैं मगर रोना तो इस बात का है कि दफ्तर वालों के मगज में ये बात घुसती ही नहीं हर जगह लंबी लंबी कतारें बिखरी हुई फाइलें उलझे हुए पन्ने अगर किसी कागज की जरूरत हो तो पहले कतारों में फाइल ढूंढिए फिर पन्ने समेटिए तब कहीं जाकर काम का कागज हाथ लगता है सोचिए तो कितना वक्त बर्बाद होता है ये तो वक्त की ही बर्बादी नहीं वेस्टेज ऑफ मैन पावर भी है साहब साहब तब आप मेरी योजना की जरूर तारीफ करेंगी कैसी योजना सर मैंने दफ्तर की फाइलों का नया वर्गीकरण कर डाला है वर्णमाला के अनुसार हर अक्षर का अलग विभाग हर फाइल का टाइटल यानी कि शीर्षक जैसे कपूर चंद की फाइल पर बड़ा सा क बना दिया और उसे क के खाने में रख दिया इसी तरह क ख के अलग अलग विभाग जिनमें फाइल ने तरतीब से रखी होंगी काम तरतीब से वो संक्षेप में होगा हुक्म हुआ फतल की फाइल लाओ तुरंत मौजूद तो क्या आपने अपनी योजना चालू कर दी साफ चालू तो कर दी लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो पूरी अरे आप डर क्यों रहे हमें कोई एतराज नहीं हम तो बल्कि खुद भी देखना चाहे सर तो चुप काम में देरी कैसी चलिए पहले रिकॉर्ड रूम का मुआयना कर लीजिए आइए सर आइए में में में रखे रहे। और और इसमें बने खाने उनमें से रखी रखी फाइलें फाइलें सर हर अक्षर के बीच में रखी ये क्या नहीं लगती जैसे की गोद बच्चा कमरा तो वाकई में बदला हुआ लग रहा है जनाब कुछ ही दिनों में आप देखिएगा दफ्तर की काया पलट जाएगी अगर हमारी जिंदगी में तरतीब आ जाए तो हर काम शार्ट हो सकता है खाना पीना सोना जागना उठना बैठना मरना जीना यहां तक कि साहब मरना जीना <laughs> मेरा मतलब है सिस्टम जिंदगी का एक मुख्य अंग है सर सिस्टम करीने पर ही दुनिया चलती है साहब सो तो ठीक है लेकिन जिंदगी में करीना कहा तक बढ़ता जा सकता है इसमें मुझे शक है सर कैसी बात करते हैं आप मेरे घर आकर देखिए मैंने अपने जीवन के शब्द कोश में कैसी अपनी जिंदगी फिट की हुई है इसका मतलब है आपकी वाइफ भी आपके साथ कोट करती होंगी वाइफ पत्नी मे, मेरी पत्नी क्या छोटे बाबू आप एकदम इस तरह बौखला क्यों गए आज पाँच बजे मेरी पत्नी गांव से आ रही है और साथ में आदरणीय सासू जी भी बता रही है गाड़ी पहुँचने में बस आधा घंटा लगेगा और मुझे घर पहुँचने में करीब एक घंटे तब आप जाइए आज इतना ही काफी है, है? यहाँ तो घर पहचानना भी मुश्किल हो गया है नेम प्लेट की जगह ये की तख्ती लटकी हुई है आ मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा तूने मकान का नंबर तो ठीक से पढ़ लिया है ना? माता जी नंबर तो पढ़ा ही है साथ वाले पड़ोसियों से भी पूछ लिया है घर तो यही है मगर ये तख्ती आ, आ, आ, आ गई लो लो लो लो लो लो ये ये चाबी चाबी घर पहचानना भी मुश्किल हो गया है ये क्या की लटका दी है क्या पाठशाला खोल है अरे तुम लोग अंदर चलो।, हाँ, तुम चलो चलो चलो चलो चलो, चल, चलो। चल, चल, देखो हाँ। ये बिस्तर यहाँ इस बैग केबिन में रखा जाएगा हाँ ये क्या कर डाला है तुमने घर का ये दर्बे और उन पर लटकी है तख्तियाँ अरे अरे धरो ये रह, ये रे टोकरी ले जा रही हो इसे इधर यहां, के बिन में रखो माली ये सब आप ना उठाइए इसे मैं उठाकर रख देता हूँ यहाँ ये गठरी उधर कहा ले जा रही है इसकी जगह वहां नहीं गए लेके चलो क्या कर रहे हो माता जी आप क्यों कष्ट कर अरे नहीं रही नहीं जाने दो। नहीं। ये उधर उधर उधर छोर वाली के रहे वहाँ, वहाँ जा, में, अच्छा महीने भर को मायके क्या गई? तुमने तो घर का तहस नहस कर डाला अरे इसे तहस नहस कहती हो दफ्तर के करीना पसंद बाबू ने अपने घर में कैसा वर्गीकरण किया है तुम क्या जानो अरे रे रे रे जी, ये आप कहा उधर, उधर, उधर, उधर, उधर हाँ तो रहना सोना भी तख्तियों के ढंग पर होगा क्यों नहीं शब्द कोश के नियमों को मैं कहीं भी नहीं तोड़ सकता आपका स्थान माँ केबिन में ही रहेगा मगर कमला कमला फिलहाल चाय बनाने गई है वैसे कमला कै केबिन में किशन के साथ या फिर हम दोनों पति पत्नी में में एक साथ रहेंगे चौके में तो कुछ भी नहीं मिला चाय कहां से बनाओ? अरे इतनी सी बात है जाओ मैं के केबिन में से माचिस उठा लो हाँ रास्ते में सै के केबिन में स्टोव धरा है वो चौकी में लाकर का के केबिन में जाओ और केतली निकाल लो बगल वाले केबिन में पानी धरा है उफ़ ये केबिन केबिन सुन सुनकर मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा और दौड़तेमा केबिन में आराम करना चाहिए क्या कहा अब मुझे धमा करवाओगे हाय हाय किस मनहूस घड़ी में कदम धरा है इस घर में मैं इस घर में नहीं रहूंगी अजीर रहो चाहे ना रहो मैंने प्रण किया है मैं नियम टूटने नहीं दूंगा माता जी चलिए वापस अरे हाँ इससे तो गांव में ही भले थे चलो बेटा यहाँ शहर की बातें है हमसे नहीं चलेंगी मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहूंगी जाओ जी कांगा ले आओ हम वापस जाएंगे अरे हाँ। तो रो किसे दिखाती हो तुम्हारे रोक में मैं अपना प्रण तोड़ दू हर किस नहीं मैं अभी लाता हूँ तांगा कौन कौन है आप जी मैं राकेश कुमार हूँ मुझे मिस्टर किशन से मिलना अच्छा अच्छा वो अभी आते ही होंगे आप अंदर आ जाइए आइए इधर नहीं नहीं इस तरफ इधर उधर कहा ले जा रहे हैं ये छोड़कर उस तरफ जी आप इधर ही आइए राखी तख्ती की तरफ लीजिए इस राखी के बिन में बैठ जाइए मेरे पति का हुक्म है कि इस तख्ती के अक्षरों के मुताबिक ही काम होगा आप बैठिए वो आते ही होंगे कर डाला मुझे राष्ट्र के कमरे में क्यों बंद कर दिया ओ ये चूहे अरे अरे अरे मार डाला तो तो इतने बड़े-बड़े चूहे चूहे अंदर खोजिए ये ये से नहीं ओ ओ, ओ, ओ राष्ट्र का ओ चाहे का अरे मिस्टर काका का, का। अरे ये कैसा शोरगुल है, तो ये, ये है? है ये कौन कौन पीट रहा रहा चीख इतनी जोर से वो कोई राकेश कुमार आए थे आपसे मिलने, मैंने उन्हें। में बिठा दिया। मैं तुम्हें बता ही नहीं सका वहां तुमने बड़े सांप को बंद कर दिया अब क्या होगा दरवाजा खोलो अरे ये तंग रहा है। है। अरे मैं फंस गया? कमला, कमला, केबिन में रखी है। मैं भी ताला तोड़ता हूँ जल्दी करो वो के संडासी ले आओ। और वहाँ वहाँ वो बाप वाले केबिन में वसूला रखा है जल्दी करो हाँ हाँ ठीक है अभी दरवाजा तोड़ता हूँ मैं हाँ? हाँ? हाँ? हाँ? तो बड़ा शर्मिंदा साहब। नहीं नहीं मिस्टर कह कह आप शर्मिंदा क्यों होते हैं जल्दबाजी तो मैंने ही की शर्मिंदा मुझे होना चाहिए हाँ? वाकई में आपका सिस्टम बड़ा ही उपयोगी है <laughs> लेकिन शब्दकोश का वर्गीकरण कुछ ठीक नहीं रसद राकेश कुमार एक ही केबिन में यहां तक तो ठीक जी जैसे चूहे केबिन में किस तरह विराजमान है वर्ड माला में कोई कमी नहीं सर चूहा तो कहीं भी जा सकता था तो, सर से, मैं के खाने में, हो। चुआ होने से चे के खाने में और सर से अंग्रेजी का रेट भी होता है ये चुए कुछ अंग्रेजी के मालूम होते हैं सर बाबूजी गाड़ी का टाइम हो रहा जल्दी करो जी अरे भाई कांगे वाले तुम ठीक वक्त पर आ पहुंचे चलो पहले मुझे ले चलो ये कैसे हो सकता है सर के इस तांगे में तो कैसे कमला ही जाएगी ओ, आप के लिए तो मैं। ओ, मैं तो लिए तो तो तो सर में। मैं ही गया। मेरे रेड़ा लाना पड़ेगा। इह, पर तुम्हें भी तुम्हारे नाम के मुताबिक क से कुत्ता, से खरगोश इह, और से गधा इह, तीनों केबिन में बारी बारी से चार चार घंटे के लिए बंद कर तुम्हारी योजना को सफल बनाने के लिए ऑर्डर मुझे देने पड़े श्री क ख ग ये झलकी अभी आप सुन रहे थे लेखिका मनोरमा भटनागर निर्देशक वीपी दीक्षित बटुक आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है